श्री श्रीरामकृष्णकथावश परेद स्वतंत्रीक्षा भगवदीक्षा वा यंत्रूढ़ा मीरामक अहम खलुबिश ना किचिज तरी एक सकल को वदी अहम वच्मा अहम यंत्र यंत्रिणी अहम गेहम गेहिनी अहम रथ री यथा कार्यसी तथा यथा यचयसी तथा वच् यथा चाल्यसी तथा चलामी ना ना तय है कवल यंत्र श्रीमती यदा सहस्रधारा द्रोणीम आदा गच्छ आसी तत्पयचि न पत सर्वे तस्या प्रशंस कर् आरे जगदू च एतादशी क्षति न भ्यति त्रीमतीह युज कथम मम जयरव कुथ वदत कृष्ण से जय है जय है तदवस्थायाव विजय हृदय पाद विजय एतावती भक्ति बिहर्मी तद वि विजय गात्रे पाद अकव तत्क्रूहिभो वैद्य तधान भाव्यम श्रीरामकृष्ण कृताजलिस् अहम कि सा अवस्था आयाति चेह भवामी किंक ज्ञा नी वैद्य सवधन भाव्यजन किमकृष्ण तदा किम अहम कि कर्म शक्नोमी पर मम की द्रशिम मनुषे यदि मन्यसे अभिन विज्ञानादिकं सर्वं विज्ञाद वृथा पठित वैद्य महाशय यदि अभिन मने तमेंव आग्छा इत पश्यज्य अ आग्छा बहु रोगिण गेह गु शनों अत्र आगम्य अगम्य ष्स घंटा न नोस भगवद्गीता ईश्वर एवं कर्ता अर्जुनो यीरामक मध्यम कर्तावदम तैयार न महाजनह माम तमेको इत्यतह कितार्थ संजातह अभव तेन माने, न वा मनय परम एकम अस्ति पर एक वक्त अस् मनुष्य कंक मनिष्यतिश्वरीयशक्तिसन्निध्य पलाल वैद्य मनुष्य अमुको मारो यार श्रेष्ठी तां स्वीकृत अहम वाम मन परि सन कौमी सत्यम श्रद्धा यहाँ मनुष्य श्रद्धा बिहर्मी श्रीरामकृष्ण अहम कि श्रद्धा वच् भो गिशोष अगव श्रद्धालु कथयति वैद्य श्रीरामकृष्ण किमकृष्ण तहि अपरम किं वच् ईश्वरीयशक्तिसन्निध मनुष्य किंक अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्धे अवदत् अहम युद्ध कर्म न शक्षा वधो न मम कर्मा। कर्म श्रीरामकृष्ण अवदत्, अर्जुन तैयाुद्ध करीय स्वभाव क्यों श्रीकृष्ण सर्व प्रादर्शय सर्वे जना मृता सी शिखा ल आगता मते अस्वस्थवृक्षे यत पत्र नुदति तदपी स्वरेक्षक्षक्षया तस्य इच्छा अंतरेण पत्र पत्रस्य नोदन सामर्थ्यम नतंत्रता उपयोगिता प्रवृत्ती प्रभाव्यदि भगवदीक्षा तहि कथम लापन विगलापन कौशि मनुष्ये कथं कथम श्री श्रीरामकृष्ण वाचयती अतो वच् अहम यंत्र यी वैद्य यंत्र वदसी तद तावद उच्यता अथवा तिष्ठ तुष्टिठ ईश्वर एव सर्वं गिरीश महाशय य मता किंतु स कार्यति कौमी तदीक्षा प्रतीप किद कोपी ज्ञा शक्नो वैद्य स्वतंत्रीक्षा सतवा अस्त अहम गईदिता कर्त शक्नोमीन नई चेतना कर्त शक्नोमी गिरीश भश्वरचित अनिया कि सत्कर्म रोचते भवान न भाती साचि कैद्य कु कर्तव्य कर्म की धया क गिरीश तदी कर्तव्य कर्म रोचत वैद्य चिंतता दह्य से तरक्षण गमन कर्तव्य धया बालक गिरीश बा आनंदो अतः अग्निमध्य ग्छति आनंदो नयती मतता नुपान भोज्य लोभाद लोभान गुलिका समेशाम भक्षण समेशा हा ज्ञान त्रिविधा कर्म धर्मचोदना श्री श्रीरामकृष्ण कर्मकर्वृत्ते सति एको एक अपेक्ष तेन सह वस्तुचित आनंदो सर्मण प्रवर्त मृदम अंतरा कलशपरमीता मुद्रा सी एतं अय विश्वास प्रथमत अपेक्षत कलश मनवा तेन सह आनंदोखन खना ठंग श आनंदो वर्धते तथा कलश्रा प्रात दृश्य तथा आनंदो भू वर्धते एवं क्रमेण आनंद एधम वर्त अहम स्वयं देवाल आलिंदे स्थित अपश्यम संन गंजिका प्रस्तुति करो प्रस्तुति कर्वाण से आनंद वैद्य किन्तु वैद्य किंतु अग्न उत्तापमें ददा आलोकम ददा आलोक दृश्यते सत्यं गात्र दाहो गात्रदाहो कर्तव्य कर्म संपादय कवल आनंदो न कष्ट अस्त महोदय गिरीशं प्रति उदरण भुज्य चेत पृष्ठ सहिष्णुवती क्लेशत अनंदिश वैद्यम प्रति कर्तव्य शुष्क वैद्य कथम गिरीश परम सरस समेशा हा मटर्महोदय उत्तम इद्म लोभासम गिरीश वैद्य प्रति सरसम अर्तव्य कथम करो वैद्य एव मनसो गति मटर्महोदय गिरीशं प्रति दुष्ट स्वभाव कर्षति आशं यदि एकतो एक गतिता स्वतंत्रेक्षाकुता वैद्यह अहम स्वतंत्रता की पूर्ण तो नच् गौके बद्ध अस्त रज्जु यदि तन्म्ये स्वाधीन रज्जुसमकर्षण पुनः श्रीरामकृष्ण तथा स्वतंत्रेक्षा श्रीरामकृष्ण इमा उपम युमक अवोचत कनीयांस नरेन्द्रम प्रति एक कि आंग्ले अस्थ्यम प्रति पश्य ईश्वर सर्वुते स यंत्री अहम यंत्रम एष विश्वासोंदि कसाव जीवन मुक्त तदीय कर्म थया क्रीय से लोका वदी अहम कौमी कथम कथँ जानासी एका उपमा अस्त एककाथम ओदन आरोपी आलुक वारको सर्व ओदने दत् किय परलूक वारकू तंडुला उपलवन कभी मनमु अहम नुदाई अहम उत्पल लघुपाल आलुकम पटोलम वारकू की ते मन्ने जीवन सी अत उत्पलते ये जात बोधह ते तो यद यदि सर्वा आलुक वर्ताकूपोला न जीवन स्वयं न उपलबंध भाण से अग्निज्वल अतः तलवि एध सकृष तरी नुनः नुद्ध जीवस्य जीवप्य अहं कर्ता इति अभिमानः अज्ञानजः एषा शक्या सर्वे शक्तिमन्तः ज्वलत् काष्ठं समाकृष्यते चे सर्वाणि तुष्टिं तिष्ठन्ति पुत्तलनर्तनस्य पुत्रलिका मायाविनः पाणौ सम्यक् नृत्यते पाडितः पतनात् न पुनः नोदनादिकं कुरुते यवत् न ईश्वरदर्शन होती यद स्पर्श मिस्पर्शो न जायते मया तबदर्ता भ्रम स्थाते मैं सत्कर्मत असत्कृत एकुद्धि नून स्थावधी संसार तहाय पिपाटी विद्या माया आश्रीय से चेत सन्म्मागलते चेत न जो येन सुप्रा यो लरदर्शन क्रीय सया शनों सब केवलं कर्ता अहम अकर्ता अं विश्वासो यीवन मुक्त एक केशवसेनम अवदम गिरीश स्वतंत्रेक्षा की कथात वैद्यः विचारेण न अहम् एतद् अनुभवामि गिरिशः तदा अहं तथा अन्ये अनुभवाम एतत् विपरीतम् इति समेषां हास्यं वैद्यः कर्तव्यमध्ये विषयद्वयम् अस्ति प्रथमतः कृत्यधिया कर्तव्यं कर्म कर्तुं प्रवर्तते द्वितीयतः परम आह्लादो जायते किन्तु आदौ आनन्दो भविष्यति इति मत्वा न गच्छामः शैश्व अपश्यम पुरोहत संदेशानेपीड़िक्रमणे सतिर उद्विन अभवत्त प्रथमत एव संदेशचिता आनंदो ना आद अत्य उद्वेग महोदय स्वागत पर अथवा युग मनसी आनंदो दुर्वचम आनंद आनंदबला कार्य सती स्वतंत्रेच्छा कूता